संक्षिप्त महाभारत शांति पर्व सुखदेव जी का पिता के पास लौट आना तथा तो व्यास जी का अपने शिष्यों को स्वाध्याय की विधि और सुखदेव को का कारण बताना भीष्म जी कहते हैं युद्धेर राजा जनक की यह आवाज सुनकर शुद्ध अंत करण वाले सुखदेव जी एक दृढ़ निश्चय पर पहुंच गए और बड़ी बुद्धि के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार करके उसी में स्थित होकर कृतार्थ हो, हो गए उस उन्हें तो बड़ा सुख मिला वही बड़ी शांति का अनुभव हुआ उसके बाद वे हिमालय पर्वत को लक्ष्य करके वायु के समान वेग से चुपचाप उत्तर दिशा की ओर चल दिए वहां पहुंचकर उन्होंने अपने पिता व्यास जी का परम उत्तम रमणीय आश्रम देखा जहां वे शिष्यों से घिरे हुए विराजमान थे और सुमंतो वैश्वपायन जर्मनी तथा पैल को भेद पढ़ा रहे थे उसे समय जी की भी दृष्टि पर पड़ी, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी दिखाई देते थे, तथा धनुष से छूटे हुए बाण की तरह वृक्षों और पर्वतों में अटके बिना ही चले आ रहे थे निकट आ जाने पर अरणी गर्भ से उत्पन्न हुए महामुनि मुनि ने पिता के चरणों में प्रणाम किया और उनके शिष्यों से भी योग्यता अनुसार मिलकर मिथिला का सारा समाचार का सुनाया वहां राजा जनक के साथ जो संवाद हुआ था वह सब बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने निवेदन किया इसके बाद बुनिवर जी पुत्र और शिष्यों को पढ़ाते हुए हिमालय के शिखर पर ही रहने लगे एक समय की बात है व्यास जी के शिष्य जो वेदाध्यन से संपन्न शांत जितेंद्रिय सांग वेद में आरंगत और तपस्वी थे उन्हें चारों ओर से घेरकर बैठ गए और हाथ जोड़कर कहने लगे गुरुदेव आपकी कृपा से हम लोग अत्यंत तेजस्वी हो गए हैं और हमारा यश भी चारों ओर बढ़ गया है आप एक बार और कृपा करके हमें कुछ उपदेश कीजिए यह हमारी इच्छा है व्यास जी ने कहा प्रिय शिष्यगण जो ब्रह्म का अक्षय अच्छा निवास चाहता हो उसका कर्तव्य है कि पढ़ने की इच्छा से आए हुए ब्राह्मण को सदा ही वेद पढ़ावे तुम लोग बहुत से होकर वेदों का विस्तार करो जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन न करता हो जिसका मन वश में न हो तथा जो शिष्य भाव से पढ़ने न आया हो उसे वेदाध्यन नहीं कराना चाहिए जिसे वेद पढ़ाना हो उसमें शिष्य के ये सभी गुण मौजूद हैं कि नहीं इस बात को अच्छी तरह जान लेना चाहिए जिसके सदाचार की जांच नहीं की गई है उसे कदापि विद्यादान नहीं देना चाहिए जैसे आग में छपाने छिलने और कसौटी पर कसने से अच्छे सोने की परख होती है उसी प्रकार उत्तम कुल और गुण आदि के द्वारा शिष्यों की परीक्षा करनी चाहिए तुम लोग अपने शिष्यों को किसी अनुचित या अभयदायक काम में न लगाना तुम्हारे पढ़ाने पर भी जिसकी जैसी बुद्धि होगी और पढ़ने में जो जैसा परिश्रम करेगा उसी के अनुसार उसको सफलता मिलेगी अपना उद्देश्य तो यही होना चाहिए कि सब मनुष्य दुखों से पार हो जाए सबका कल्याण हो ब्राह्मण को आगे रखकर चारों वर्णों को उपदेश देना चाहिए वेदाध्यन बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है इसको अवश्य करना चाहिए जो मोह व स्वेद के पारंगत ब्राह्मण की निंदा करता है वह उसके अनिष्ट चिंतन के कारण निस्संदेह पराभव को प्राप्त होता है जो धार्मिक विधि का उल्लंघन करके प्रश्न करता है और जो धर्म के अनुसार उत्तर नहीं देता उन दोनों में से एक की मृत्यु हो जाती है अथवा एक द्वेष का पात्र होता है यह सब मैंने तुम लोगों से स्वाध्याय की विधि बतलाई है इसको याद रखने से शिष्यों का महान उपकार हो सकता है भिसम जी कहते हैं अपने गुरु व्यास जी के इस उपदेश को सुनकर उनके तेजस्वी शिष्य बहुत प्रसन्न हुए और आपस में एक दूसरे का आलिंगन करके व्यास जी से बोले भगवान आपने भविष्य में हमारे हित का विचार करके जो बातें बताई है वे हमारे मन में बैठ गई है हम अवश्य उनका पालन करेंगे महामुने यदि आप पसंद करें तो हम लोग वेदों का विभाग करने के लिए इस पर्वत से पृथ्वी पर जाना चाहते हैं शिष्यों की बात सुनकर व्यास जी ने धर्म और अर्थ से युक्त वचनों में उत्तर दिया पृथ्वी पर या देवलोक में जहां तुम्हारी इच्छा हो जा सकते हो किंतु प्रमाद न करना क्योंकि वेद में बहुत सी हैं। सत्यवादी गुरु की यह आज्ञा पाकर सभी शिष्यों ने उनके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया और उनकी प्रदीक्षि करके वहां से प्रस्थान किया पृथ्वी पर उतरकर उन्होंने चातुर्होत्र अर्थात अग्निहोत्र से लेकर सोम तक के कर्मो प्रचार किया और गृह में प्रवेश करके ब्राह्मण छत्री तथा तो वैश्यों के यज्ञ कराते हुए वे बड़े आनंद से रहने लगे जातियों में उनका विशेष सम्मान था यज्ञ कराना और वेदों की शिक्षा देना ही उनके जीव का थी और इन्हीं कर्मों के कारण उन्होंने संसार में बड़ी ख्याति प्राप्त की थी शिष्यों के चले जाने पर के के साथ उनके पुत्र सिवा कोई नहीं रह गया था। वे चुपचाप किसी सोच-विचार में में पड़े एकांत एक बैठे थे उसी समय महातपस्वी उस आश्रम पर आकर व्यास जी से मिले और मीठी वहाड़ी में बोले ब्रमर से आज इस आश्रम पर वेद मंत्रों का स्वर क्यों नहीं सुनाई देता आप अकेले चुपचाप किस विचार में पड़े हैं क्यों चिंतित हो, हो, से होकर बैठे हैं, वेद ध्वनि न होने के कारण अब इस पर्वत की पहले जैसी शोभा नहीं रही देवर्षियों से सेवित होने पर भी यह शैल ब्रह्म घोष के बिना भीलों के घर की तरह श्रीहीन जान पड़ता है यहाँ के ऋषि देवता और महाबली गंधर्व भी वेद ध्वनि से वियुक्त होकर अब पहले की भांति शोभा नहीं दिखाई देते नारद जी की यह बात सुनकर व्यास जी बोले देवर से आपने जो कुछ कहा वह मेरे मन के अनुकूल ही है आप ही ऐसी बात कह सकते हैं आप सर्वज्ञ सब कुछ देखने वाले और सर्वत्र की बातें सुन जानने के लिए उत्कंठित रहने वाले हैं तीनों लोकों में जो बात होती है वह सब आपको मालूम रहती है इसलिए मुझे आज्ञा कीजिए मैं आपकी क्या सेवा करूँ इस समय मेरा जो कर्तव्य हो उसे भी बतलाइए क्योंकि अपने प्यारे शिष्यों से बिछो होने के कारण आज मेरा मन विशेष प्रसन्न नहीं है नारद जी ने कहा व्यास जी वेद पढ़कर उसका अध्यास अर्थात आवृत्ति न करना वेदाध्यन का मल अर्थात दोष है व्रत का पालन न करना ब्राह्मण का मल है वाहिक देश के लोग पृथ्वी के मल हैं और नए नए दृश्य देखने या नई नई बातें जानने की उत्कंठा रखना स्त्री के लिए दोष की बात है अतः आप अपने बुद्धिमान पुत्र के साथ सदा वेदों का स्वाध्याय करते रहें। कहते हैं की सुनकर परम रहे नारदाजी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और अपने पुत्र सुखदेव के साथ त्रिभुवन को गुंजायमान करते हुए से ऊंचे स्वर से वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे इतने ही में समुद्री हवा से प्रेरित होकर बड़े जोर की आंधी उठी तब व्यास ने काल अपने पुत्र को उस समय वेद पढ़ने से रोक दिया। उनके मना करने पर जी के मन में इसका कारण जानने के लिए प्रबल उत्कंठा हुई यज्ञ देखकर कर व्यास जी ने कहा बेटा जब बाहर की हवा प्रचंड वेग से चल रही हो उस समय वेद मंत्रों का ठीक ठीक सस्वर उच्चारण नहीं हो पाता उस दशा में जगत को उस वायु से महान भय की प्राप्ति होती है इसीलिए ब्रह्म लोग आंधी के समय वेदाध्यन नहीं करते यह कर जब वायु शांत हो गई तो व्यास जी पुत्र को अध्ययन के लिए आज्ञा देकर आकाश गंगा के तट पर चले गए